थोड़ी देर बाद ही पत्थर बिछाया गया माँ ने मुझसे कहा आओ प्रसाद पाओ माँ के पीछे पीछे भोजन कक्ष में जाने पर माँ ने कहा आओ मेरी तरफ मुँह करके सामने की पंक्ति में बैठो माँ ने मक्खन में भास सान कर तीन को और मुँह में देकर मुझसे कहा प्रसाद लोगे हाथ फैला कर लो दाहिना हाथ बढ़ाते ही माँ बोली इस तरह कहीं प्रसाद लेते हैं दोनों हाथ फैला कर लो मेरे दोनों हाथ फैलाते ही माँ सारा मक्खन सना भात मेरे हाथ पर दबा कर रखती हुई बोली सिर से लगा कर खा लो मैं तो अवाक रह गई मैंने कहा माँ मैं तो कायस्थ हूँ आपने खाते खाते मुझे छू लिया अब आपका खाना कैसे होगा माँ ने कहा तुम लोगों के साथ अब मेरे जात पात का क्या विचार तुम लोग तो मेरी ही संतान हो प्रसाद खा लो तब मैं लज्जित होकर प्रसाद खाने लगी माँ खूब आनंदित होकर खाने लगी और बातें करने लगी और बीच बीच में पूछने लगी कि मुझे क्या चाहिए माँ क्यों जी तुम लोगों के देश में तीर्थ नहीं है मैं नहीं माँ तीर्थ तो देखा नहीं पर एक स्नान है उसे ब्रह्मपुत्र स्नान कहते हैं माँ हाँ वह बात सुनी तो है अच्छा इस बार मुझे लेती जाना तुम लोगों का देश भी देख आऊँगी तीर्थ भी हो जाएगा मैं माँ पूर्व का क्या ऐसा सौभाग्य होगा माँ क्यों नहीं होगा वहाँ ठाकुर के बहुत भक्त हैं नरेंद्र गया शरद गया और भी कई लोग गए हैं जहाँ लोग ठाकुर को चाहते हैं वहाँ मैं क्यों नहीं जाऊंगी? चने की दाल चचड़ी साग और कई सब्जियों के मेल से बनी सूखी तरकारी रसदार तरकारी और खट्टी सब्जी यही सब प्रसाद में था माँ ने कहा इन्हें मछली लाकर दो मैं नहीं माँ प्रसाद खाकर ही तृप्त हो गई हूँ अब और मछली नहीं खाऊंगी माँ यह क्या सुहागिन स्त्री होकर मछली नहीं खाओगी पैरों में आलता क्यों नहीं लगाया मैं हमारे देश में आलता लगाने का रिवाज नहीं है शंख की चूड़ी सिंदूर आदि लगाने से ही लोग सुहागिन समझते हैं माँ होगा ऐसा